प्रयोजकम प्रकृतीना वर्ण वेद वस्तु क्षेत्रिकवतो क्षेत्र भाष्य चलेगा नहीं धर्म निमित्त प्रयोजकम प्रकृतिनाम भर्मादि जो निमित्त है ये प्रकृति का प्रयोजक नहीं हो सकता कोई भी कार्य अपने कारण में प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं हो सकता न कार्येन कारण प्रवर्त कार्य के द्वारा कारण में प्रवृत्ति नहीं लाई जा सकती क्योंकि कार्य का सर्व के पूर्व कार्य में कारण में प्रवृत्ति होता है कार्य की सर्व के बाद में कारण में कोई प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है तो कार्य कारण को प्रवृत्ति नहीं करा सकता है कारण ही कार्य आकार होकर प्रवृत्ति हुआ करता है इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो धर्माली है ये कार्य यदि पहले प्रकृति भूता पंचम भूत आदि होकर शरीर शे, आदि न बना होता धर्मादि धर्म कहां से बनते धर्मादि के कारण से भूतों में प्रकृति प्रवृति नहीं है भूतों के कारण धर्म यदि अपना प्रवृत्तर कार्य कर रहे सक्षम हो गए कथंतर ही फिर कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं ये प्रकृतिया भूत आदि ये तो आवरणेदस्तु क्षेत्र कवत केवल आवरण का भेद प्रतिबंध का प्रतिबंधक का भेदन करने मात्र से स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इस क्षेत्रिकवत दृष्टांत को दो ढंग से लेंगे प्रतिबंधक का हटाने पर प्रवृत्ति स्वाभाविक होते हैं ऐसी पदार्थों में से यह प्रकृति भी है प्रकृति भी उसी प्रकार इसके लिए दो तरीके से तो इस क्षेत्रिकवत को हटाए एक तो और तो जैसा मैंने बता दिया था कि यार यहाँ है जल को प्रवाहित करने के लिए वो जो बीच प्रतिबंधक बना हुआ हर प्यारी के द्वार पे उसको हटाता है तो जल अंदर जाएगा उत्तर पहले सबसे ऊंचे पे ले जाएगा फिर वहां से लेते जाता है वो एक प्रक्रिया होती है उसकी चलाने की तो उसके बाद कहते हैं कि भाई एक दूसरे तरीके से क्या लेंगे आपने मान लीजिए गोबर डाला है या यूरिया लगा दिया कुछ डाल दिया खेती में लेकिन वो जो सार वो आपके वांछित फसल में ही जाए फसल आपको क्या करना पड़ेगा अन्य जो बीच में उगते रहते हैं उस प्रतिबंधकों को निकालता है ये नहीं कह यूरिया दाना लेके उसकी जड़ में रखता है तुम तो ही लेना भाई इधर से उधर नहीं जाना चाहिए बारिश होगी तो क्या आएगा सब इधर उधर हो जाएगा जितना भी रख भी लेगा वो टिकने वाला है नहीं वैसे तो फिर भी वही जाना है वो तो वो जो सार है जो रस है वो उन्हीं अन्नी में न जाए उसे करना क्या पड़ता है जो अन्नी है उसको हटाने मात्र से वो रस स्वतः ही आपके लक्षित वस्तु के अंदर प्रवेश कर जाएगा दो तरीके से ले या तो जल भेद या तो इस तरह का प्रतिबंध बोध अन्नी जो घास आदि है उनको हटाने मात्र से आपका डाला हुआ रस जो सार वो फसल में ही जाएगा यथा क्षेत्र का अपाम अपना एक केदार केदार कहते एक जो है आपका क्यारी उस क्यारी को जल से भरने के अंतर केदार पिपला वैश्व एक दूसरे क्यारी में जल ले जाने के लिए बहाना चाह रहा है तो क्या करेगा वो समम निम्नम निम्न तरम न आप पानी नाप कर सदी दूसरी समाज देश विद्यमान क्यारी में चाहे निम्नों निम्नतर क्यारियों में वो हाथ से जल को डालता नहीं है क्या है वो आवरण उनमे जल का प्रवाहित होने के प्रति जो आवरण है उन आवरणों को भेदन कर देता है तस्वीन भिन्न और उस आवरण का भेदन करने पर स्वयमे वेदरातर मावयंती स्वयं जो जल दूसरी क्यारी में बहते हुए चला जाएगा तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति इसलिए प्रकृतियों का आवरण बूता जो अधर्म है उसको धर्म क्या करेगा भेदन कर डालेगा इतने मात्र तस्मिन भिन्ने वो अधर्म रूपी जो यहाँ पर अधर्मम बना मधर्मम बनाना पड़ेगा तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम मधर्मम एक मौत पूरी लिखनी पड़ेगी अकार सहित वाली तभी बनेगी ना आवरणम अधर्म भिन्नति वो धर्म रूप नि क्या करता है यहाँ केवल उस प्रकृति का प्रवाह का प्रति जो आवरण अधर्म है उसका भेदन कर देता है करने से तस्मिन भिन्ने का भेदन होने पर स्वयं वो ये है वे प्रकृति भूत इंद्रिया वगैरह क्या करते है स्वयं ही समीकारी अपने विकार की प्राप्त होता हुआ पूर्ण कर देते हैं समझ है ना अगला जो बनाता है सब वहां जाएंगे कि नहीं या कैसे जाते हैं उसके लिए कथा हो रहा है विचार जातियंतर परिणाम प्रकृतिया कैसे करेंगी स्वाभाविक होते हैं या कोई निमित्त से होता है यही प्रश्न था उसके जवाब प्रकृति का जो आपूर्ण है वो स्वाभाविक है और धर्म जो निमित्त बन रहे है वो केवल प्रतिबंधक बोता अधर्मो का बांधने के लिए है यथा जो खेती करने वाला जो किसान है उसका तो काम क्या है केवल जल के स्वभाव प्रवृत्ति के जो बाधक हैं उसको हटाना मात्र सा काम होता है उतने मात्र में किसान निमित्त हो जाता है जल को एक क्यारी से दूसरे क्यारी में जाने के प्रति तद्वत यहाँ पर भी यह धर्म केवल प्रकृति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के सारे चीजें बनाने के प्रति प्रतिबंध की धर्म का निवारक मात्र ही है यथा वा, वा क्षेत्र दूसरी तरीके से दृष्टान ले रहे अथवा दूसरी तरीके से ले लो जो क्षेत्र वही जो किसान तस्वीन केदारे न प्रभवती औदकान भवमान वास्तवान धान्य मूलानी अनुप्रवेशी तुम वो जो किसान है एक ही क्यारी में भी विद्यमान जो उज्जल कौ या भौमान वसान भौम रसों को धान के मूल तक प्रवेश कराने में न प्रभवती समर्थ नहीं होता धान रोपा है मान लो उस तो तो धान का मूल में ही वांच जो जो सा भौम रस डाला हो यह जल वही जाए और घास आदि को प्राप्त न हो ऐसा वो करने में वो सक्षम नहीं हो सकता तो क्या करता है वो कहते हैं किंतरी मुदे धुक श्यामा का ततो जो क्यारी में रहने वाला पैदा हो गए मूंग का घास निकल गया या गवे धुक या श्यामा का अन्य कोई चीजें जो भी अन्य पौधे पैदा हुए हैं उन अन्य पौधों को वो वहाँ से निकाल के फेंक देता तब वह जल एवं भवसार कहा जाएगा वहां चित में ही जाएगा धान्य मूला प्रवेश रस स्वयं ही धान्य के मूल में पहुंच जाएंगे न तो प्रकृति प्रवृत्त हो तो धर्म होती इसलिए प्रकृति का प्रवृत्ति के प्रति, प्रति साक्षात जो हेतु धर्म नहीं है धर्म केवल प्रतिबंधक बुद्धा धर्म को दूर करता है प्रवृति तो स्वत ही होता है अत्र तथा धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्म इसलिए जो है धर्म निवृत्ति मात्रे धर्म क्या करता है अधर्म रूपा जो कारणता प्रतिबंधकता प्रतिबंधक उसका निवृत्ति मात्र में कारण बन गया प्रतिबंधक का अभाव कारण है ना प्रतिबंधक का अभाव कारण है और प्रतिबंधक को हटाने में कारण कौन बना इसलिए धर्म अधर्म है प्रतिबंधक उसको हटाने में निवृत्ति मात्र कारण कौन है धर्म है प्रवृत्ति में शुद्धि अशुद्धियो अत्यंत विरोधा की शुद्धि और अशुद्धि परस्पर विरुद्ध होने से न तो प्रकृति प्रवृत्त हो धर्म हेत्री और प्रकृति का प्रवृत्ति में धर्म कारण नहीं हुआ है? अधर्म अशुद्धि शुद्धि धर्म शुद्धि और अशुद्धि विरुद्ध है धर्म आधर्म विरुद्ध है इसे अधर्म हटाए बिना धर्म जो है सहयोग ने देगा तो अधर्म हटेगा नहीं आदरम नहीं हटा तो प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती हम सब लोग दूसरा शरीर बना नहीं पाते हैं और भूतों को जब शरीर में भी आवश्यक पदार्थों को परिपूर्ण करने के लिए स्वागत प्रवृत्ति करा नहीं पा रहे है क्यों हम लोगों के अंदर सब अशुद्धि है अधर्म भरा पड़ा है वो इतना बड़ा प्रतिबंधक है हम संकट जो करते होता नहीं है यदि अधर्म ना होता आपका संकल्प क्यों सत्य नहीं होगा आप जो चाहेंगे वो बनाएंगे और क्यों आपने प्रतिबंध हटा दिया आपने अपने आप धर्म के बल पर अधर्म प्रतिबंध को हटाने मात्र से प्रकृति आपके पीछे नाचने लगेगी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी जो आप संकल्प के अंदर सारी चीजें बना देगी जो चाहो बनाएगी वो प्रकृति का काम ही बनाना बस उसके प्रतिबंधक नहीं होनी चाहिए वो अपना काम चालू हो जाता है उसका तो इसीलिए निर्भर होता है कि भाई आप किस प्रकार से उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा उसके अनुरूप प्रतिबंधक को समझना पड़ेगा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रतिबंधक कौन है उसको समझ लोगे तो सारा के व्यवस्था बन वस्तु के स्वभाव को पहले पहचान और स्वभाव को निखारना या दबाना है उसके अलावा आवश्यक प्रतिबंधक और प्रतिबंध को जानना पड़ता है नहीं तो जीवन ही मुश्किल हो जाता है घरों में भी हाँ। शुद्धि अशुद्धि विरुद्ध पता चलता है एक बार एक आदमी था बहुत परेशान था पत्नी परेशान था तो बार बार बोलता था मित्र से कि ऐसा है भाई देखो क्या मैं तो परेशान हो तुम तो बड़ा सुखी हो मित्र ने क्या ऐसी कैसी बात तुम्हारी पत्नी हो सकती है वे हर बात उल्टा उल्टा कैसे कर सकती है ये तो हो नहीं सकता तुम जो कह रहे हो तो चलो मैं चलता तुम्हारे घर एक दिन हम आएंगे तो भोजन रखो हमारे लिए हम आएंगे देखते तुम्हारी पत्नी से बात करता हूँ ठीक है भाई मित्र का निमंत्रण होगा पत्नी को बोल दिया मित्र आ रहा है भोजन पानी के लिए ठीक है बड़ा स्वाभाविक रूप बनाई हो बढ़िया से बढ़िया खिला रही थी नहीं, सारा क्या, क्या बात है तुम तो ठीक ठाक चल रहा था तुम तो घर रोजाना परेशान हो ठीक से परोसती नहीं कुछ नहीं बोलते हो तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक है तुम झूठे हो बोला अच्छा अब देखो तो वो जानता था ना प्रवृत्ति और प्रवृत्ति क्या है, है थोड़ा साड़ी ठीक से ढक्कर इतना ही बस इधर उधर सब लातर ग्लास वाला सब उड़ा दिया उसने गुस्सा के मारे सब उल्टा पुल्टा मैंने देखा ये है ये देवी का काम प्रकृति भी ऐसी होती है हाँ। सब उल्टा पुल्टा करती रहती है थोड़ा सा छेड़ा नहीं उसकी अपनी मर्जी से चलनी चाहिए अब तो उसको करता क्या तो उसको कॉफी पीना बोलना पड़ता तो चाय बनाओ <laughs> वो <को भी> बनाएगी? <laughs> हाँ, पानी पीना है तो दूध ला मुझे बाप ने दूध रखा है क्या यहाँ लोग पानी लोग बनेंगे <laughs> अरे आप ठंडे पानी से नहाऊंगा खूब गर्म पानी बनाए इसी न <laughs> ऐसे ही जो है प्रकृति विकृति सुनाते लोग लो, एक पति बार बार जब परेशान हुई अपने पति से हर बार धमकाता था जल्दी वरना कर दे जल्दी तो वरना दे जल्दी, तो वरना, तो वरना क्या ने, क्या वर्णा ये क्या धमका रहा है मेरे ये नहीं करेगी तो तो क्या आ गया तो बोलता नहीं था वो डर के मेरे पता नहीं क्या कर देगा पति है वर्णा वर्णा डराता है अगर करना पड़े जो कर देती थी कब तक तो सुनती होगी परेशान हो गई वर्णा क्या कर लोगे तुम एक ध्यान से का ही कहा जल्दी गर्म पानी बना दे वरना वरना क्या कर लोगे तुम ठंडे पानी से ना ओ क्या करेगा तक प्रकृति बिगड़ गई सारा खेल चौपट और प्रकृति मान रही है तो ठीक है आपका वरना भी आपका अभिमान भी अहंकार भी सब चलेगा नहीं तो पलट गया तो दोनों चलता है ना दोनों आजकल भी चल रहा है ऐसी बात नहीं है अमेरिका में भी जांच हुई भी कुछ साल पहले पता लगा वहा इतने पढ़े लिखे समझदार समझते सब है अड्डा की छूट सब छूट है फिर भी अस्सी औरतें पति से मार खाती है अमेरिका में भी आज के डेट पर भी हाल है ये संस्कृति ऐसा है ढोल नारी कहा है ना चौप चौपाई ये पिटन के अधिकारी है पिटाई के अधिकारी है हाँ। यह सब जो ताड़न के अधिकारी तुलसीदास तो जी कहते हैं दृष्टि में का एक अलग बात है बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है उस विषय में लेकिन कहने का तो प्रकृति जो होती है उसको किस प्रकार से आप नियंत्रण करेंगे जल है उसका स्वाभाविक प्रवाह है उसको नियंत्रण भी कर सकते हैं आप बांध बांध दिया नियंत्रित हो गया बांध हटा दिया तो प्रवाहित हो गए इसलिए आपका जो स्वतंत्रता जल को प्रवाहित करने में नहीं है आपकी स्वतंत्रता केवल उसका प्रतिबंधक को हटाने और प्रतिबंधक को बढ़ाने उसी तरह से पुरुष का भी यहाँ पर प्रकृति के अंदर को बहाने में कोई स्वतंत्रता नहीं है प्रकृति का स्वभाव है चलन गुणवृत्तम गुण का परिणाम होते रहेगा चलते रहेगा चलते रहे कोई रोक नहीं सकता है लेकिन इतना ही आप कर सकते हैं उसमें प्रतिबंधक पैदा कर दो क्या प्रतिबंध को हटा दो प्रतिबंध पैदा किया तो रुक गया और हटा दिया तो प्रवाह चल पड़ा इधर योगी करता क्या है दूसरा शरीर को बनाने में और उस शरीर के अनुरूप कराने के लिए केवल प्रतिबंधक बोता अधर्म को अपना धर्म से तपस्या से मंत्र से जब से तब से जो बताया अनेक प्रकार सिद्धियों से वो काट देता है जब अधर्म हट जाता है उसे संकल्प प्रकृति होते ही प्रवृत्त होती है ये यहां सारी बात समझाने के लिए ने कहा है इसलिए अत्र नंदीश्वर आदि हाँ। नंदीश्वर आदि की कहानी दृष्टान ग्रहण कर सकते हो ईश्वर की आराधना जो मनुष्य था हट करके सीधा देवता हो गया क्यों देवभाव की प्राप्ति में जो प्रतिबंध की उदाहरण था उसमें नंदीश्वर ने क्या किया ईश्वर आराधना के द्वारा मिटा दिया मिटाने से उस शरीर में रहते वक्त सीधे यहाँ से चला हो और वहां जा करके देव भाव को प्राप्त किया और देव भाव को जब प्राप्त किया वहां जो प्रकृति है उसके अनुरूप देव शरीर को उसने प्रदान करा दिया केवल के माध्यम से प्रतिबंधक बूता अधर्म मात्र को निवारण किया किसने नंदीश्वर ने ऐसे स्कंद पुराण में इसकी विस्तृत कथा है नाप अधर्म धर्मम बाध्य आगे ना इसे पर धर्म क्या करेगा धर्म को बात देगा तो स्वामी प्रवृत्ति ठप हो जाता है उसमें अशुद्ध परिणाम परिणाम हो जाएगा जैसे नहुष का कहानी जो असुर हो सर्प बन गया अजगर बन गया था तत्रापि नहुष अजगर आदे उदाहर यहा नहुष की जो अजगर शरीर की प्राप्ति है ये से उदाहरण समझ देना यदा योगी बहून काया निर्मिमित तो एक भवंती अत थी। अब दूसरी शंका मैं इस पहले वो सिद्धियों को लेकर आने वाली शंकाओं का संविधान है वह शरीर बनाता है तो सर स्वतंत्रता है यानी प्रकृति कैसे पूरी करती है उसकी जवाब हो गया अब अगले प्रश्न का जो जवाब था कहा था ना मैंने एक मन ही सबका कर संचान करता है अलग अलग मन होता है उसकी जवाब उठा रहे यदार्थ योगी बहुन काया निर्मित बहुत सारे शरीरों का निर्माण कर लिया तो वहा तुदा किम एक मनस्का भेक मनस्का ये सब एक के प्रत्येक शरीर में अलग अलग मन होता है अलग अलग होता है एक ही चित्र सबका संचालन होता है ये शंका होता है तो जवाब निर्माण चित्तानी अस्मिता माता प्रत्येक में अलग अलग चित्त बनाता है इन सभी चित्तों का भी नियंत्रण करने अस्मिता उसकी वो एक हो अभिमान एक सभी शो पर अभिमान कर रहा है वो। जैसे स्वप्न में आपके द्वारा परिकल्पित प्रत्येक शरीर का अपना अपना अलग मन होता कि नहीं होता वो बोल रहा है आप बोल रहे ऐसा व्यवहार चल रहा है वहां पर स्वप्न में आपने अनेक शरीर का निर्माण किया सकल शरीरों में अलग अलग मन था अलग अलग मन में अमिंद्रियों अलग अलग प्रकार व्यवहार भी हो गए लेकिन उनके अस्तित्व में स्वतंत्रता उनकी अपनी अस्मिता नहीं थी जैसे आपकी अस्मिता हट गई उनमें से सारे के सारे मिट गए जैसे जागृत शरीर में अस्मिता आ गई तो क्या हुआ सब के सगल पदार्थों तो में अस्मिता अपने आप अप मिट गया क्योंकि सभी में मन और चित्ता व्यवहार अनेक भले ही थे तो उनका जो अस्मिता थी वो एक था एक व्यक्ति उन सब पर अभिमान कर रहा था उस क्षण में निद्रा दोष के कारण से यह बात उसे मालूम नहीं है बस योगी को यह बात मालूम रहती इतना फर्क इसलिए योगी के तो निर्मित अनेक चित्त जो अधिक शरीर है वह आपके सपने शरीर के तुल्य है अनेक मन वाला भी होगा निर्माण चित्त स्वगत्य वास्तविक चित्त है ना वो निर्माण चित्ता अस्मिता मात्रा कर दिया क्या शंका इसीलिए हुआ था क्योंकि नाना मन से मान लेंगे कायोंगा प्रतिचितम अभिप्राय भेदात प्रतिचित अभिपाय भिन्न हो जाएगा फिर योगी उसके साथ नियंत्रण नहीं रहेगा एक अभिप्राय का अनुरोध नहीं रह जाता है और प्रस्पर नहीं रह जाएगा योगी कोई मालूम नहीं होगा एक शरीर से क्या किया है दूसरे क्षेत्र से क्या किया है उसका अनुसंधान कौन करेगा यदि वो अत्यंत स्वतंत्र हो जाएंगे तो सारे शरीरों उसे पता नहीं चलेगा कि मैंने अमुक शरीर से ये किया अमुक शरीर से वो किया ये निर्णय कौन करेगा इसे नाना मनस कोने पर समस्या अपने अपने मन सब अलग अलग होते रहेंगे परस्पर असंबद रहेगा एक अनुसंधाता ना रहेगा तो ये दोष आएगा कि वो योगी को शरीर पर नियंत्रण ही खत्म हो जाएगा और एकमे वो कहो दे फिर सभी एक समान होना चाहिए हाथ उठा खाने के लिए सारे शरीर हाथ उठानी चाहिए खाने के लिए कोई कहीं भी हो। रहे शरीर वो एक शरीर से प्रवचन दे रहा है एक शरीर से खा रहा है एक शरीर से सो रहा है तो नहीं चल पाएगा फिर एक ही मन है ना एक एक बोल रहा है तो भाई बोलने से मन संबद्ध है तो सारे शरीर बोलने से मन संबद्ध हो जाए क्यों एक ही मन है सभी में यह आपत्ति होगा नात्व में भी आपत्ति एकत्व में भी आपत्ति है तो व्यवस्था कैसे दोगे इस आशन का जवाब दिया कि निर्माण चित्त बल एक है अनेक है किंतु आत्मिता एक है असुमिता मातम ने अहंकार मातम चित्त कारण उपाध्याय निर्माण चित्ता अस्मिता मातम ने अहंकार मात्र तो का कारण है उसे लेकर ले उसका अपना है ही एक अलग जो प्राण क्रम से प्राप्त शरीर मेरा अगर बना है उसके अपने द्वारा परिकल्पित शरीरों का चित्तों का नाम निर्माण चित्त और खुद के लिए केवल चित्त के प्रयोग होगा जैसे पहले कह दिया चित्त कारणम स्व अहंकार अपने चित्त का कारण था तो स्व का अहंकार थी उस अहंकार जिससे चित बना, मन बना हुआ है। तो मन कहा से पैदा होता है अहंकार से अहंकार का कार्य है ना योग और सांख्य के मत में अहंकार का कार्य मन है इसे कहते हैं चित्त मैंने मन का कारण ही भूत है जो अहंकार है उसके माध्यम से क्या करता है अनेक चित्तों को मनों को निर्माण कर लेता है तथा सचित भवंती इसे क्या हो गया प्रत्येक अनेको चित्तों वाले हो गए अग्निर अग्निर अग्निर् अग्निर्फ्वुलिंग अग्नि का जैसे अनेक विश्वलिंग होते हैं चिंगारिया होते हैं और सगल चिंगारियों में अग्नि है अग्नि सब मुख्य अग्नि तुल्य नहीं होता अग्नित्व तुल्य है सामर्थ्य तुल्य नहीं जितना मुख्य अग्नि जला सकता है उतना छोटा सा जो है अंगारा जला नहीं सकता धाकत्व है प्रकाशकत्व तुलनात्मक है तुलनात्म कारण रूपा वस्तु से उस कारो में न्यून होता है सामर्थ्य क्योंकि उसका सामर्थ्य का कारण दूसरा ही है इसलिए दृष्टांत है अग्निश्वलिंगा उस दृष्टांत समझाने का प्रयास किया तो कहते ठीक है ये ऐसा है योगी को फिर भोग ही सिद्ध नहीं हो पाएगा मान लो एक शरीर को बुखार आ जाए दूसरे शरीर को सुख मिल रहा है तो दोनों का कैसे अनुभ करे योगी अनेक शरीर बना के बैठा हुआ है एक शरीर से ध्यान करने के लिए बना लिया एक शरीर खाने पीने भंडारा के लिए हुआ एक शरीर उसके लिए अलग अलग, अलग चीजों के लिए अलग, अलग शरीर बना लिया योगी मान लो तो स्थिति तो क्या होगी किसी शरीर बीमार हो जाएगी किसी शरीर में सुख मिल रहा है किसी शरीर में दुख मिल रहा है किसी और कि कंटक वेदन हो गया अलग शरीर में अलग अलग होता रहेगा तो शब्द एक कालावच्छेद न वह एक चित्र में मुख्य चित्र वाला होकर योगी कैसे भोग पाएगा भोग ही असिधो का आय का तो उसकी जवाब देते हैं प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अने के शाम प्रवृत्ति भेद में भी प्रयोजक कौन होता है एकम चित्तम अने शाम प्रवृत्ति भेदे एकमे वो चित्तम प्रयोजकम जहा देखता है वो वो गड़बड़ा गया तो शरीर कर देगा ना वो वो शरीर वो बनाया जिस काम के लिए वो काम के लिए नहीं रह गया मतलब तो साधन में बाधक होने लग जाए हो। तो उसका लय करने का भी तो दम रखता है बनाने वाला बुखार आ गया और शरीर को काम के उसको बनाया तो जब करने के लिए एक शरीर बनाया तुम शरीर बना के बैठो जब करो उसका मन लगा दिया उसे जब कर रहा है वैसे बुखार हो गया जब करने में समर्थ नहीं रहा ठीक तो है अंदर कर देगा दूसरी शरीर बना देगा स्वतंत्र ना करने मेरे सामर्थ्य वाले की चर्चा हो रही है यहां पर इसीलिए उसके लिए वो में कोई परेशानी नहीं होगी घबराओ मत एक में दुख आ गया एक सुख आ गया ऐसा होगा ही नहीं कि सबका प्रयोजक कौन है एक चित्त है वो हिसाब से देखता है सारी चीज को जहां बिगड़ गया कोई उसको ले करके खत्म कर डालेगा जिस उद्देश्य जिसको बनाया है वह उद्देश्य शरीर से पूरा होनी चाहिए तब तक ही रखेगा बंद थोड़ी रखेगा उसको बाद नहीं बनाए इसे कहा जैसे भगवान ने कृष्ण ने बनाया दुनिया वर्ग के बाल बाल सब गाय सब बना दिया कब तक बना के रखे थे एक साल जब आके जवाब माफी मांग लिया और वो असली यहाँ आ गए इन सब को है? उनका इसे छोड़ दिया कि दो हो जाता फिर सब दो दो हो जाते वहाँ सब घबरा जाते क्या हो गया हमारे दो कैसे हो गए बच्चे है एक जैसे दूधो आते ना फिर वो एक नकली एक असली तो भगवान ने कहा कि तुम भेज दो इधर से और से इधर दूसरे तरफ से सब बाईपास कर दिया उसने सब अपने अंदर लय कर दिया भगवान ने ये योगेश्वर का होता है योगी उनका सामर्थ्य और दूसरे को टिकने नहीं देते जहाँ खत्म कर देते उद्देश्य होता पूरा हो गया बात समाप्त हो भी समाप्त हो जा रहा है ये मुक्ति की बात नहीं चल रही है अभी योगी ऐसा सामर्थ्य वाला है नकृति अधीन प्रकृति अपने अधीन कर लिया है इसलिए भोग को बढ़ा सकता है इसलिए ऐसे कहते तीन सौ चार चार सौ सात शरीर को बना लिया कैसे बना लिया आयु को बढ़ा लिया किस आदर पर उपरहार कर्म को उन्होंने भोगा ही नहीं भोग को रोक दिया कि योगी का सामर्थ्य लेकिन ये नहीं कि भोगे भी ना हो मुक्त भी नहीं हो सकता उपरहार कर्म भोग के लोग बोले 400 साल बाद भी ले रहे बुखार बोले तुम्हारी मर्जी है लेकिन उसको भोगना पड़ेगा या फिर दूसरा शरीर लो जैसा भी करो इसलिए उसको समय अवधि आगे पीछे हो जाता है कि उसने अपने योगी ने प्रकृति को अपने अधीन कर लिया सामर्थ्य है वो चला लेता है भगवान कृष्ण को जरूर नहीं था उसने शरीर छोड़ा अपनी मर्जी सभी आए प्रार्थना किए महाराज अब चलो ने चलने को तैयार नहीं थे कृष्ण तो बैठे हैं है? तो लोगों ने कहा काम हो गया जिसलिए आए तो हो गया टाइम पूरा हो गया काम धंधा चलो अभी तब का अच्छा चलते हैं शरीर को खत्म कर तो ये होता है कि योगी और योगेश्वर की विशेषता है वो जिस उद्देश्य के लिए उद्देश्य पूरी होने के बाद अन्य प्रेरणा से बनी थी वो इसे अन्य प्रेरणा से निवृत्त हुआ और स्व प्रेरणा से बनी होती तो स्व प्रेरणा से निवृत्त करते दोनों उन्होंने लीला करके दिखाया वहां पर गोवाड़ी में क्या है स्वप्रेरणाचन बनाए थे उसको मिटा दिया और यदि वंशारियों को ब्रह्मा जी की प्रार्थना से बनाया तो अपने शरीर को भी इस वंशारी को मिटाया उनकी ही प्रार्थना से मिटाया ये दोनों प्रकार के आप दृष्टान्तों को विभिन्न पुराणों में कथाओं में आप देख सकते हैं और वर्तमान में योगी लोग भी करके दिखा चुके कई लोग प्रवृत्ति वेदे प्रवोचकम चित्तम एकम मने के बहुना चित्ता एक चित्ताभिप्रायसरा प्रवृत्ति है ना बहुत सारे ये चित्त बना लिया एक चित्त के अभिप्राय के पूर्वक समस्त में प्रवृत्तियां कैसे होगी सर्व चित्ता नाम चित्तम एकम निर्मित तथा प्रवृति वेद क्योंकि एक ही चित्र ने क्या किया था सकल चित्तों का निर्माण किया है इसलिए वो जो प्रयोजक चित्त जो था उसके अगर प्रयोजित चित्त क्या होते हैं अधीन होकर चलते रहते हैं एक भी रहता है समस्त पुलिस को सेना को संभाला हुआ कि नहीं रखता है सभी को प्रवृत्त करा रहा है वो एक एक आदेश देते हिसाब सब चलते हैं चहल पहल चलता है जो रहते बदलते रहते किस तरह से करते सब एक नियंत्रक पीछे है सबको नचा देता है सब काम करते सेनापति की जरूरत क्या सब अपने आप लड़े नहीं हो नियंत्रक अलग अलग अलग स्तर पर अलग रहते हैं वो उन सब को नियंत्रण कर रहे हैं सबको संचालन कर रहे हैं वो अपने से कोई काम नहीं करते अविश्वास देते हैं उसी प्रकार यहां पर भी है योगी ने जितना शरीरों को बना दिया उसको जैसा वो आदेश दे रखता है उसको जिन जिनको वैसे वैसे काम करेंगे आजकल का दूसरा तरीका है समझने के लिए आधुनिक जमाने में रोबोट बनाते हैं रोबोट रोबोट होते हैं रोबोट वाले अलग, अलग काम के लिए बनाए अलग अलग प्रकार के होते हैं आप जिसको जो प्रोग्रामिंग कर रखा है अड़चन दुलट आपको मार देगा वो बहुत खतरनाक होते है ये भाई अकल तो है नहीं उनको उनका अपना अकल नहीं है ना ये तो अपना अकल होता तो बात अलग थी भर ऐसे रोबोट जो हिचेल में लाए थे जो असेंबली करने के लिए ढंग से अब यूं आता था चीज यूं कर रखता था यूं ले जाता था यूँ आता था सब करता था वो अब एक बार एक कर्मचारी था वो देखते रहना, देखते रहना पड़ता है ना और देखते देखा उसने ठीक ठाक है चल रहा है देख रहा है अब तक उसकी दिमाग क्या ही पता नहीं और उधर खड़ा होके देखना चाहिए उधर हो गया वो हाथ यू गया था उसका रोबर्ट का अब खड़ा हो गया ना यू जैसे हाथ है धैर्ड तो नहीं है कोई आदमी खड़ा है अब उधर अपनी काम करनी है जैसे लगा रखी कर रहा हो <laughs> मर दिया बेचारी मर गया तो इसलिए ना ये तो अक्कल भी होना जरूरी होता है एक अक्कल संभाल रहा है तो ठीक है अनेक अक्कल दे दे, दे तो सब गड़बड़ कर देंगे अपनी अपनी मर्जी से लेंगे वो भी ठीक नहीं इसलिए कहते हैं इन्होंने क्या किया एक, एक चित्त सकल चित्तों को जो निर्माता है वो उसका प्रयोजक बन जाता है तथा प्रवृत्ति वेद इसलिए प्रवृत्ति वेदन में कोई आपत्ति नहीं है इसलिए पुराण स्कन् पुराण क्यु प्रभुशक् वै बहुधाव भूता बहुधाव पुनस्तः तस्मा तमसो भेद जायते चैदे ही एक विधा चला च बहुधा पुनः योगीश्वर शरीर कौती विको चापनुयातिया कैश्चि कैश्चि दुग्रम तप्चरे संहरेच पुनस्ता सूर्योश्गणा देखो एकस्तु भवति एक तो प्रभु शक्तिया ईश्वर बहुदा अपनी माया शक्ति को लेकर बहुत रूप को धारण कर भूतवा स्मारत बहुदा भवति एक यदि भी पहले बहुत आकार को प्राप्त कर गया उसके बाद जब चाहेगा तब वापस एकता को प्राप्त कर सद भाव को प्राप्त कर जाएगा तस्मात्मसो तो तो भेदा जायंती चैत ये वही इसे अपना गुण को लेकर के सब भेदों को निर्माण किया है और सब चित्त में उस निर्माण के चैत ये वही चित्त का ये सब कार्य है तमस मनुष्य मनसोवेदा भी ठीक है कोई बात तम का ये कार्य है सारा मन भी है ही है तात्पर्य पर इतना ही है मनसोवेदा है तो अच्छी बात है वर्तमान के अनुकूल पड़ गया एकदास द्विधा चिधा च बहुधा पुनः एक दो तीन बहुत इस प्रकार से योगीश्वर शरीर भी करोदी च योगीश्वर शरीरों का निर्माण भी करता है और उसका नाश कर डालता है एक के द्वारा कई स्थित विषयान प्राप्त कुछ के द्वारा विषयों को प्राप्त करता है कुछ के द्वारा उग्र तप का करता है और काम धंदा समाप्त हो गया पुनः स्थान उन सब संहार कर लेता है स्थान दिया जिस प्रकार सूर्य रश्म गणों को अपने अंदर उपसंहार कर लेता है बिखेरता है फिर उपसंहार करता है प्रतिदिन उसी प्रकार से अच्छा इस प्रकार से आवांतर जितनी भी शंका समाधान करना था वो सब समाप्त होगा अब लौटते हैं उस तो पूर्वोक्त प्रक्रियाओं से जो सिद्धि प्राप्त करने के पांच प्रक्रिया बताई गई थी जन्म औषधि मंत्र तप समाधि वो ध्यान जीविको समाधि जीव एक ही चीज है उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सी पद्धति से प्रक्रिया से प्राप्त सिद्धि टिकाऊ उसके लिए कहते त्यान जम अनाश्यम त्रे पंच प्रकारेशन जम सिद्ध सिद्ध यहा भवंदी ध्यान जन जो सिद्धियां मैंने समाधि जन जो सिद्धियां हैं संयम से जो जन जो जो विषाधरण प्रक्रिया बताएगा ना इस प्रक्रिया से प्राप्त की गई जो सिद्धियां हैं वो अनाशी होते हैं पंचविधम निर्माण चित्तम जन्म औषधि मंत्र समाधि पंच प्रकार से निर्माण चित्त जो है जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि से जन्य सिद्धियों को प्राप्त करते ये बात कह चुके हैं निर्माण चित्त्या सिद्ध चित्त निर्माण चित्त को औद्ध पुरुष अपना चित्त को, वह अपने अनेक चित्तों का निर्माण चित्त को बना लेता है जो वह योगी की बात कर रहे हैं तो वह योगी यदि जन्म से प्राप्त सिद्धि है औषधि से प्राप्त सिद्धि है मंत्र से प्राप्त सिद्धि है तप से यह पूर्वोक संयम की प्रक्रिया से प्राप्त सिद्धियां है तदेव ध्यान जन चित्तम तदेव अनाश उसे तो जो ध्यान जन्य है वह चित्त को प्राप्त वह सिद्धियाँ ही अनाश सिद्धि होते हैं उसका नाश कोई नहीं कर सकता क्यों तस्व नास्ती आशय रागारी प्रवृत्ति क्योंकि उस योगी के अंदर रागारी प्रवृत्ति का आशय वासना ही नहीं रहता है इतना शुद्ध अंतकरण वाला है ना शुद्धता की तारतम्यता के आधार पर ही सिद्धियां मिलती है तो विवेक ज्ञान जन्नी जो सृद्धि प्राप्त होते वो तो अंतिम में ना अंतिम पराकाष्ठा में आया हुआ है इसे अंतिम स्थिति में रहने वाला पुरुष का जो योगी का जो चित्त है वह अत्यंत विशुद्ध है वह रागद्वेश गुंजाइश ही नहीं इसे उसकी सिद्धि का नाश भी नहीं होगा जहाँ के कारण सिद्धियों का दुरुपयोग करता है वो सिद्धि जल्दी जगह खत्म हो जाता है बादशाप दे देंगे सिद्धि खत्म हो जाएगी बेचारे इसे कहते देखो तस्व ती योगी न आशय कौन से आशय नहीं उसके पास रागारी प्रवृत्ति का कारण जो है है नहीं प्रवृत्ति ना तो पुण्य पापा भी संबंध है उस योगी के अंदर पुण्य पाप का संबंध नहीं रहा क्षीर क्लेश क्योंकि वह योगी का दग्ध बीज कल पानी कहा था ना पहले दग्ध बीज के समान हो चुका है उसे क्षीण क्लेश वाला है इसे शिविर के पुण्य पापाद का संबंध नहीं है रागाली की प्रवृत्ति नहीं होगी अतव सिद्धियों का कभी दुरुपयोग नहीं करता है किसी के प्रति अतव नाश नहीं होते इतने शांत हो विद्य कर्माश बाकी के पास अनेक कर्माश अंदर रहता है जिन्होंने जन्म ऐसी प्राप्त वाला है उस जन्म मंत्र तो इसी भी वासनाएं रहती है और सिद्धियों और वासनाएं मिलकर के खटपट करने लग जाते हैं इसे सिद्धियां नष्ट हो जाते हैं जो वो से प्राप्त किया उसके अंदर भी है वो वासना के कारण अवश्य उसका करेगा अस्वार्थ के प्रयोग करेगा नुकसान हो पाएगा सिद्धिया नाश हो जाएंगे इसी प्रकार से मंत्र के अभ्यास से प्राप्त होने वाले सिद्धियां भी और तप से प्राप्त होने वाले सिद्धियां भी उन व्यक्तियों के चित्त में निश्चित रूपे कर्माशय होगा और वे कर्माशय उसके अंदर राग रागदेश में प्रवृत्त करा देते हैं और रागदर्श प्रवृत्त होने से पुण्य पाप आदि के कारण से उसके सिद्धियां नष्ट होते हैं इसलिए इतान तो विद्यते विद्य दर्माशय यथे तो कैसे आपने कह दिया उसके पास रहता है इनके पास हरे सिद्धियां तो सबको मिल गई है और सिद्धियों को अपने पापों का नाश करने उपयोग कर पाता सारी सिद्धियों का इस्तेमाल करे और सब अविद्यालय को नष्ट कर दे मुक्त हो जाए उसके सिद्धियों को क्यों नहीं कोई प्रयोग करता कहते तो उतनी अक्ल कौन देगा <laughs> सिद्धियां मिलने के बाद वो सिद्धियों का पिचन आसने वाला हो जाता है नहीं रहता है ये सिद्धिया मेरे समाधि में अंतराय ये तो समाधि अंतराया बात भूल जाता है ये विचित्रता इसलिए कहते हैं क्योंकि वाकर्म कर्म भी चार प्रकार थे उनमें से योगी का कर्म जो वास्तविक प्रक्रिया से उन सबको नाश करता है जो सर्वोत्कृष्ट तो पाते है उसके पास अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है और बाकी लोग कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिना त्रिविधा सूत्र आया ऐसा क्यों होता है यतः भाषा से सम्बन्ध यत इसलिए ऐसा होता है क्योंकि कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिना योगी न कर्म योगी का कर्म कैसे होता है न पुण्य रूपा है न पाप रूपा शुक्ल मैने अपुण्य रूपम और कृष्ण मैने अपाप रूपम पाप पुण्य रही देव के पास या तो पुण्य ज्यादा है या तो पाप ही ज्यादा है या पुण्य पाप खिचड़ी है मिश्र शुक्ल कृष्ण है या तो केवल शुक्ल है या तो केवल कृष्ण है ऐसे वाले होते थे बाकी लोग अति उनको प्राप्त होने वाले सिद्धियां उन्हीं के कर्मा से उनके नचाए जाते हैं और नाश को प्राप्त हो जाते हैं चतुष्पातम कर्म जाति ये जो कर्म जाति है चार पैरों वाली जैसी है अर्थात चार प्रकार की चार विभागों वाली है कृष्णा शुक्ल कृष्णा शुक्ला अशुक्ल कृष्णा चीजिंग कर्म जाति इसलिए जाति से प्रयोग कर रहे थे तावन प्रयोग कर दिया कृष्णा वह मूल में प्रयोग किया सूत्र में इसे अशुक्ल अकृष्णमपुषण प्रयोग हो गया कर्म को जाति प्रयोग ले लिया कर्म जाति चतुष्का चार विभाग का होता है इस इसे प्रयोग कर रहे हैं कृष्णा कर्म जाति शुक्ल कृष्णा कर्म जाति शुक्ला कर्म जाति और अशुक्ल कृष्ण कर्म जाति उनमें भी किसके पास कौन सा होता है तथा कृष्णाधुरात्म नाम दुरात्माओं के पास कर्म जाति होती है इसलिए ये तपस्या करके जब सिद्धियां प्राप्त करते क्या किया उन लोगों ने आपने जानते हैं अनेक पुराणों में अनेक कहानियां रावण आदि क्या थे सब दुरात्माए थे शाप ग्रस्त दुरात्मा होते जैसे दुरात्मा तो थे जैसे उनके पास कर्म था अतव प्राप्त सिद्धियों को उन्होंने सब दुर्पयोग कर दिया समय आने पर सारे सिद्धि विफल हो गया शुक्ल कृष्णा साधन साध्या शुक्ल कृष्णा कर्म वाले वो होते हैं जो बहि साधन के द्वारा साध्य फलों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जैसा आम लोग सब सामान्य लोग शुक्ल कृष्ण वाले लोग हैं ना सामान्य समस्त जनता लगभग मनुष्य शुक्ल कृष्ण मिश्रित वाले ही होते हैं अधिकतर और कृष्ण वाले होते हैं जो गुंडे बदमाश आजकल के भाषा में गुंडे बदमाश जितने डकैत फकै उग्रवादी आतंकवादी अलगावादी ये सब दुरात्म नाम कृष्णा जाति कर्म जाति और आप सब शुक्ल कृष्णा जाति वाले हैं तरह पर पीड़ा अनुग्रह द्वारा कर्म आय परचय और क्योंकि वहाँ पर क्या होता है पर पीड़ा क्यों भिषादी क्यों हो जाते हैं इन लोगों के द्वारा भयिष्सादी जो सामान्य होते हैं इनको पर पीड़ा और पर अनुग्रह करना पड़ जाता है आप लोगों के काम हम लोग सबके तरह होता क्या है या तो हम लोगों के कारण दूसरों को पीड़ा हो रही है या हम दूसरों पर अनुग्रह करते हुए अपना काम धंधा कर रहे हैं निकाल रहे हैं हम लोग ये काम क्यों चल रहा है दो ही तरीके या दूसरे शोषण तो हो ही रहा है जीवो जीवो चन्नम मन नहीं रहे हैं है ना या तो दूसरों दूसरों को पीड़ा पहुंच रहा है हमारे वजह से या दूसरों पर हम अनुग्रह करते हुए अपने काम निकाल रहे हैं ईश्वर कृष्ण वालों का सभी का एक हाल है और उसमें पीड़ा ज्यादा दो करके अपने काम निकालोगे तो आगे तुम्हारे केवल कृष्ण कर्म वाले हो जाओगे अगर अनुग्रह करते करते अपने काम निकाल लोगे तो उसे तुम्हारे साथ शुक्ल कर्म बढ़ते रहेगा इतना ही अंतर है तो इससे आगे और बढ़ने की संभावना भी है गिरने की संभावना जो बीच वाले ये बीच लोग हैं शुक्ल कृष्ण वाले इसे कहते हैं यहाँ पर शुक्ल कृष्ण कर्म वालों में होता क्या है पर पीड़ा अथवा पर अनुग्रह द्वारा कर्माशय का इनका परिचय होता है और तपस्वाध्याय ध्यान शुक्ला जो है पुण्य कर्मी उन लोगों को कहा जाएगा जिनका मन सदा निष्काम भाव से तप स्वाध्याय ध्यान आदि करने वाले होते हैं जैसे आप लोग <laughs> <laughs> क्या पता कौन कितने तप कर रहा है कौन कितने स्वाध्याय कर रहा है कौन कितना ध्यान कर रहा है कर भी रहे हो तो किस लिए कर रहा है यह मुख्य कारण किस लिए कर रहे हैं स्वाध्याय है बढ़िया भाषण बाजी करके जो है जो कहानियां बताते हैं ना एक था विद्यार्थी एक रामचंद्र करके थे शामचंद्र शास्त्री पहले ग्रुप में निगमान जी के साथ ही था जाए रहता रतन आजकल वसंत वसंत नहीं हेमंत हेमंत वो जो स्वामी जी है वो भी पहले ग्रुप के विद्यार्थी थे उनके साथ एक था रामचंद्र शास्त्री वो करता क्या था हमें मालूम नहीं था नोट्स बनाता था वो ये दिखता था की कुछ लिख रहा है पाठ चल रहा है तो लिखते थे जैसे ये लोग भी सब लिखते हैं क्या मालूम क्या लिख रहे हैं <laughs> जब पूरी पढ़ाई होने के बाद पहले ग्रुप थी तो हमने इनसे पूछा भाई आप लोगों को पढ़े आप लोग तो आपको क्या लाभ हुआ सबने अपने अपने बड़े इतना ये हुआ वो हुआ सबको अपने अपने जो हुआ एक वो रामचंद्र शास्त्री कहता है महाराज एक तो लाभ हमें सबसे बढ़िया हुआ हम कभी भी किसी भी स्टेज में हारेंगे नहीं क्यूँ आपने इतनी कहानियां बता दी इतनी कथाएं बता दी है 2000 से ऊपर है छह कॉपी भर गया और इन कहानियों को मैं जानता हूँ आपने किस मकसद में कहा क्या बोला है पूरा पॉइंट वाइज में नोट कर रखा है कहीं भी किसी भी पॉइंट में हम फट से कहानी सुना देंगे हमारी जीत होगी सारी जनता मेरे पुष्ट में आएगी ये हमारे लाभ है अब बताओ उसका सारा स्वाध्याय अच्छे कथाकार बनने में काम आए जमाया खूब आज खूब जमा रखा है राजस्थान पर स विजय उसका चल रहा है के लोगों को मुड़ा रहा है खूब चले बना ले भगत जगत तो ये होता है ना कि क्या उद्देश्य स्वाध्याय करता किसी ने पहले ही शब्द वाले प्रयोग किया स्वाध्याय निष्काम ध्यान करने वाले में शुक्ला है नहीं तो शुक्ल कृष्ण वाले है वो बाकी जो सकाम तप कर रहे हैं सकाम स्वाध्याय कर रहे हैं सकाम ध्यान कर रहे हैं वो भी शुक्ल कृष्ण को में चले गए आप तय कर लो अपने आप में आप किस कोटी में है सा के मनसी केवल मन की आयत अभय साधना देना क्योंकि ये जो शुक्ला कर्म वाले होते हैं वो केवल अपने मन में चिंतन करते हैं अपने लिए कर रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं वो दूसरों को मैं उधार कर दूंगा कल्याण कर, कर दूसरे पैसा कमाऊंगा उसके नहीं कर रहे हो वो केवल अपने में केवले मन से ही आये साधना देना अच्छा बहिष्ठ साधना अधीन नहीं होते वो इधर चाला संतुष्ट अचुर आते रहते हैं वो मधुकर वृत्याशी जीते उनको किसी को पीड़ा किसी प्रकार सा देना उनका इच्छा ही नहीं है उनको देख देख के कोई जले तो उसके अपने कर्म में उन्होंने जलने तो जलने लायक कोई काम नहीं किया कोई जले हमको देख करके ऐसा नहीं है न परान पड़ा इ क्या बहुत दूसरों को पीड़ा देख करके वो कभी राजी नहीं होता हम यहां पर आप लोगों को बुलाए नहीं है पचास इकट्ठा से तक दूसरा आचार लोग जलते रहे हैं ऐसे नहीं बुलाया ना आप लोग आ गए और आए हैं लाभ उठा रहे दूसरे को जलन होगा तो हम क्या करें भाई है? उसे हमारी प्रेरणा तो नहीं था ना न हमारी प्रवृत्ति है तो फिर होता है किसी को तो उसमें दोषी हम लोग नहीं बनते ऐसे प्रवृत्ति इसलिए किया लोगों को लोभ देकर के आओ भाई हमारे पास जाएगा उसको हर महीना पांच सौ रुपया मिलेगा साबुन तीन मिलेगा कपड़ा मिलेगा इसलिए हम इकट्ठा करेंगे विद्यार्थियों को ऐसे लोग देकर के तब तभी तो हमारी प्रवृति गलत है हम दूसरों के साथ राजनीति कर रहे ना तोड़ से राजनीति हमारे पास आ जाएगी सुविधा दिया जाएगा यहाँ तो पानी भी अपना हैंडपंप चला के पीना पड़ता है हाथ से ग्लास भी नहीं है तो ये निर्भर है कि आपकी प्रवृत्ति का कारण क्या बन रहा है कोई कामना ना हो निस्वार्थ स्व तो इसे हम बार बार गते अपने तो मनन कर रहे हैं इससे आपको श्रवण का लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है नहीं हो तो जाओ यहाँ से कह तो आ रहे हो कौन बुला रहा है आपको श्रवण करने से आपको लाभ पहुंच रहा है तो लाभ है हम अपने मनन करने बैठे मनन चल रहा है मरन के में आप सहयोगी हो रहे हैं तो आपको धन्यवाद है लेकिन सहयोग देते हो तो अपना लाभ भी आप देखिए श्रवण का लाभ उठाइए तब तो ठीक है, है या ने? ने तो नहीं तो आने की कोई आवश्यकता नहीं तो मुख्य लक्ष्य क्या है आपका अपने मन में चिंतन लक्ष्य है वो असली स्वाध्याय है उस स्वाध्याय में आप लगे हैं तो शुक्ला कर्म है नहीं तो शुक्ल कृष्ण कोटि में अपने को डालना पड़ेगा इसलिए कहते सा ही केवल मनुष्य है तत्वाद अबीना शुभरापनोति देवत्व निषिद्धर नी गतिभाभ्याम पुण्य पापा लबते अवश भागवत का है शुभैर आपनोति देवत्व शुभ कर्मों से देवभाव को प्राप्त करता है निश्चित कर्मों से नारकी गति को प्राप्त करता है दोनों के पुण्य पापों के द्वारा वो मनुष्यत्व को प्राप्त करता है शुक्ल कृष्ण वाले अधिकार मनुष्य होते हैं और कृष्ण प्रधान वाले नारकियोनी और शुक्ल प्रधान वाले देवी को प्राप्त होते हैं अशुक्ल कृष्ण और में गौण है अशुक्ल कृष्ण कर्म जाति वाले ये कहा जाते हैं ये तो संयासी होते हैं